श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध काल यवन का भस्म होना मुचकुंद की कथा श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो उनका शामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था उस पर रेशमी पीताम्बर की छठा निराली ही थी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 चुराए लेती थी कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झुलमिल झलक रहे थे उन्हें देखकर कर ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह चार भुजाएं, कमल से ने कमल के से नेत्र गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा वे सब इसमें मिल रहे हैं इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही चढ़ूँगा के ही लड़ूँगा ऐसा निश्चय करके जब कालजवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तब वे दूसरी ओर मुँह करके रणभूमि से भाग चले और उन योग दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए कालयवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई तुम परम यशस्वी जदुवंश में पैदा हुए हो तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़ भागना उचित नहीं है परंतु अभी उसके अशुभ निश्चेष नहीं हुए थे इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए उनके पीछे काल यवन भी घुसा वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा उसे देखकर काल कालयवन ने सोचा देखो तो सही यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो साधु बाबा बनकर सो रहा है यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी वह पुरुष वहाँ बहुत दिनों से सोया हुआ था पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आँखें खोली इधर उधर देखने पर पास ही कालीयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया परीक्षित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 यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वे इक्शाकुवंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे वे ब्राह्मणों के परम भक्त सत्य प्रतिज्ञ संग्राम विजयी और महापुरुष थे एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की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 परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था रेशमी पीतांबर गले में कौस्तु मड़ी अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे चार भुजाएं थीं वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था कानों में मकराकृति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 हद प्रतीब हो सब सब पका गए भगवान अपने तेज से दुधर पड़ते थे राजा ने तनिक संकित होकर पूछा राजा राज ने कहा आप कौन हैं इस काटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था क्या आप समस्त तेजस्वियों की मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं पुरुष श्रेष्ठ यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म कर्म और गोत्र बतलाइए क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं और पुरुषोत्तम यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इच्छुआकुवंशी छत्री हैं मेरा नाम है मुचकुंद और प्रभु मैं युवनाश्वनंदन महाराज मानधाता का पुत्र हूं बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी उन्हें बेकाम कर दिया था इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद्व सो रहा था अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम श्रीद परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया महाभाग आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी भक्ति खो गई है मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण ने हँसते हुए मेघ धोने के समान गंभीर वाणी से कहा